गीता तत्व चिंतन चौथा प्रवचन गीता का अनुबंध चतुष्टय अनुबंध चतुष्टय संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन की ऐसी परंपरा है कि सर्वप्रथम अनुबंध चतुष्टय पर विचार किया जाता है ये चार अनुबंध हैं विषय अधिकारी प्रयोजन और परस्पर संबंध अर्थात ग्रंथ किस विषय का प्रतिपादन करने वाला है उसके पढ़ने के अधिकारी कौन हैं पढ़ने का क्या प्रयोजन है और विषय एवं ग्रंथ का परस्पर संबंध क्या है जब गीता के संदर्भ में हम इस अनुबंध चतुष्टय पर विचार करते हैं तो गीता का महात्मा बताने वाले ये दो श्लोक आँखों के सामने आते हैं पार्थाय प्रतिबोध्यता भगवता नारायण स्वयं यासेन ग्रसिता पुराण मुनिना बद्धे महाभारत अद्वैतामृतवर्षिनी भगवती अषादाध्यायनीम अंब तामुस में भगवद्गीते भगवेशोपनिषदो गाव दोग गोपालंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीता मृत महत पार्थ अर्जुन को प्रतिबोधित करने के लिए साक्षात् स्वयं भगवान ने जिसको प्रकट किया जिसे पुराण मुनि व्यास ने श्लोकबद्ध कर महाभारत के बीच ग्रथित कर लिया जो अठारह अध्यायों वाली और अद्वैतामृत की वर्षा करती है जो भवरोग को दूर करने वाली भगवती है ऐसी है भगवती गीते अम्बे मैं तुम पर ध्यान करता हूं समस्त उपनिषद गाय है उनके दुहने वाले गोपाल नंदन है पार्श अर्जुन है बछड़ा है और गीतामृत रूप इस दूध का पान करने वाले सुधीजन है उपरयुक्त पद्यों से गीता के अनुबंधों का प्रकाश पड़ता है उपनिषदों उपनिषदोक्त ब्रह्मजीव का अद्वैत या एकत्व तो ही इसका विषय है तभी तो गीता को अद्वैता मृत वर्षणी कहा भव व्याधि को नष्ट करना इसका प्रयोजन है इसीलिए यह भवदेशी कहलाई भव व्याधि से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले सुधिजन विवेकीजन इसके अधिकारी हैं विषय और ग्रंथ का परस्पर संबंध प्रतिपाद्य और प्रतिपादक का है इस छोटे से पद में गीता के रूप पर बहुत कुछ कह दिया है भगवान नारायण ने स्वयं प्रथापुत्र अर्जुन को प्रबोधित किया अर्जुन का चित्र भ्रमित था भगवान उसके भ्रम को अद्वैता मृत की वर्षा कर दूर करते हैं यास इस अमृत को लेकर 18 अध्याय वाले ग्रंथ की रचना करते हैं कुछ लोग कहा करते हैं कि आज हमें गीता जिस रूप में प्राप्त है बिल्कुल उसी रूप में वह भगवान कृष्ण के मुख से निकली थी पर यह कल्पना ठीक नहीं है गीता के वर्तमान रूप में सात श्लोक हैं यदि वार्तालाप की गति से भी पढ़ा जाए तो गीता का पूरा पाठ करने में लगभग डेढ़ घंटे लगेंगे इसका तात्पर्य यह हुआ कि गीता के श्लोकों को यदि अक्षरश कृष्णार्जुन संवाद मान लिया जाए तो यह संवाद डेढ़ घंटे चलता रहा हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि युद्ध के प्रारंभ की समस्त तैयारियां हो चुकी थी दोनों ओर से शंख फूके जा चुके थे नगाड़े और ढोल पीटे जा चुके थे मृदंग और बिल्कुल बिगुल आदि बजाए जा चुके थे इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से रस को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलने को कहता है कृष्ण रस को अर्जुन की इच्छानुसार बीच में ले जाते हैं और अर्जुन विषाद को प्राप्त होता है अर्जुन स्पष्ट कह देता है कि वह युद्ध नहीं करना चाहता योगी राजकृष्ण को तो देखिए अर्जुन की बात को सुनकर माथे पर कोई सिकुड़न नहीं वे जानते हैं कि अर्जुन यदि युद्ध न करे तो पांडवगण कौरवों को परास्त न कर सकेंगे फिर भी अर्जुन की दुर्बलता युक्त वाणी सुनकर वे घबराते नहीं बल्कि मानो मुस्कुरा वे अर्जुन से कहते हैं तमुवाच ऋषि प्रहसन्न भारत शैन्योरुभ मध्य विशीदंतम इदम वचहा यहाँ पर यह प्रहसन्यो शब्द बड़े महत्व का है कृष्ण अर्जुन के सारे विलाप को मानो हंस एक ओर ठेल देते हैं इससे अधिक भीषण परिस्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती कि अर्जुन युद्ध करने के लिए राजी नहीं हो रहा है देश देशांतर से योद्धागण आकर युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं एक संकेत मात्र बाकी है कि युद्ध शुरू हो जाएगा ऐसी विषम परिस्थिति में अर्जुन युद्ध से अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना चाहता है वह कहता भले हो कि उसके हृदय में स्वजनों और गुर्जनों को देखकर करुणा उपजी है पर असल में वह घबरा गया है और रोगी की तरह प्रलाप करने लगा है कृष्ण अर्जुन के मानसिक दौर्बल्य रूपी रोग को भाप लेते हैं और उसको दूर करने के लिए गीता का उपदेश करते हैं कल्पना कीजिए कि कितनी देर तक यह बातचीत चलती रही होगी यदि ऊपर युक्त हिसाब से डेढ़ घंटा माने तो मतलब यह हुआ कि दोनों ओर की सेनाएं संख और बिगुल फूक कर डेढ़ घंटे तक तमाशा देख रही है कि बीच में जाकर कृष्ण और अर्जुन क्या कर रहे हैं परंतु यह संभव नहीं प्रतीत होता लगता यही है कि बहुत अधिक हुआ हो तो आधे घंटे में कृष्ण ने अर्जुन को समझा कर युद्ध के लिए राजी कर लिया